गीता तत्व चिंतन कर्म रहस्य यही बात गीता के इस विभेद के श्लोक द्वारा विरोधाभास रूपी अलंकार की रीति से बड़े अच्छे ढंग से समझाई गई है हमारे यहाँ शास्त्रों की परंपरा रही है अनुभूति की पूर्णता के लिए परस्पर पूरक वचन कहना जैसे यो मश्य सर्वत्र सर्व च मयी पश्यति गीता मयी ते मई ते ते हम गीता सर्वानि यस् सर्वाणी भूतानी आत्मन्यवाण पश्यति न चात्मा तथो आदि यहाँ पर भी कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखने की बात कहकर इसी परंपरा का निर्वाह दिखाई देता है तो जो व्यक्ति उस प्रकार कर्म और अकर्म के रहस्य को जानकर कर्म में अकर्म को देखता है तथा अकर्म में कर्म को उसको गीता ने मनुष्यों में बुद्धिमान कहा है बुद्धिमान मनुष्य ही कर्म अकर्म की इस उक्ष्मता को पकड़ सकता है आत्मा और देहादि व्यापारों में सामंजस्य बिठा सकता है इसीलिए उसे युक्त योगी कहा है योगी वह है जिसका योग हर समय आत्म चैतन्य के साथ बना रहता है अकर्म रूप ज्ञानात्मक समाधि की स्थिति में तो वह आत्मरूप ही हो जाता है पर जब वह कर्मों से लगा रहता है उस समय भी उसका मानसिक योग आत्मवस्तु के साथ बना रहता है श्री रामकृष्ण देव भक्ति की भाषा में इस स्थिति का वर्णन करते हुए कहते थे एक हाथ से भगवान के चरण को पकड़े रखो और दूसरे से संसार का काम काज करो और जब काम खत्म हो जाए तब दूसरा हाथ भी भगवान के चरणों में लगा दो ऐसा जो मनुष्यों में बुद्धिमान है योगी है वह संपूर्ण कर्मों का करने वाला भी है कर्म का वास्तविक फल है चित्त शुद्धि चित्त की मालीनता ही आत्मचैतन्य को प्रकट नहीं होने देती किंतु ऐसा योगी व्यक्ति कर्म अकर्म के रहस्य को जानने के फलस्वरूप अपने कर्म द्वारा चित्त की मालीनता को दूर कर लेता है यही कर्मों का फल प्राप्त करना है इसी अर्थ में कहा गया कि योगी संपूर्ण कर्मों का करने वाला होता है अर्थात वह कोई भी कर्म क्यों न करे उसे उसका चित्त शोधन रूप फल ही प्राप्त होता है एक सौ इक्यासी कर्म में विकर्म द्वारा शक्ति विस्फोट कर्म में अकर्म रूप महान शक्ति भरी होती है स्वार्थयुक्त व्यक्ति इस महती शक्ति का लाभ नहीं ले पाता क्योंकि वह अपने मैं मेरे की सीमित बुद्धि के कारण अकर्म को मानो ढाक लेता है पर जिस समय वह इस सीमित घेरे को तोड़ डालता है और आत्म चैतन्य में दृष्टि रखता हुआ कर्म करता है तब उसके कर्म में निहित अकर्म प्रकट हो जाता है और कर्म की बंधन बंधनकारी शक्ति की धज्जियाँ उड़ा देता है चुटकी भर बारूद में कितनी शक्ति होती है वह व्यक्ति के खिसे से पड़ी रहती खिसे में पड़ी रहती है इसके उसकी इससे उसकी शक्ति प्रकट नहीं होती पर यदि किसी प्रकार उसका योग जलती दिया सलाई की टीली के साथ हो जाए तो वह व्यक्ति के चिथड़े चिथड़े कर देती है दो व्यक्ति गंगा स्नान करने जाते हैं एक को गंगा की पवित्रता में विश्वास नहीं है वह कहता है कि जल तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मेल से बनता है अतः गंगा का जल भी वही है उसमें भला क्या विशेषता है दूसरा व्यक्ति गंगा वारी ब्रह्मवारी कहता है वह मानता है कि उसमें स्नान करने से मन का मल धूल जाता है अब गंगा जल दोनों ही व्यक्तियों के शरीर मल को साफ करेगा पर जो मानता है कि उससे मनोमल भी धूलता है उसके मन को भी वह शुद्ध कर देगा विकर्म दे की जलती हुई तीली है जो कर्मरूप बारूद से मिलकर अकर्म का विस्फोट जीवन में साधित कर देती है इससे कर्म की बांधने की शक्ति की धज्जियाँ उड़ जाती है वह ऐसा भाव है जिससे युक्त हो स्नान करने पर जल मन का मैल भी साफ कर देता है तो कर्म है स्वधर्माचरण की बाहरी क्रिया और विकर्म का तात्पर्य है इस बाहरी क्रिया में चित्त को लगाना विकर्म अंदर की क्रिया है कर्म और विकर्म का योग होना चाहिए तब कर्म अकर्म बनता है मैं शिव पिंड पर जल का अभिषेक तो करता हूँ पर यदि मन में भी चिंतन की धारा न बहे तो वह सभ व्यस्त है शिव पिंड भी पत्थर है और मैं भी पत्थर किंतु जब कर्म के साथ आंतरिक भाव का मेल होता है तो कर्म का रूप ही बदल जाता है उसका कर्मत्व तो उड़ जाता है तेल और बत्ती के साथ जब ज्योति का मेल होता है तो अंधकार से मुठभेड़ लेने वाला प्रकाश उत्पन्न होता है कर्म को अकर्म में बदल देने वाले इस विकर्म को ही गीता में योग कहा है जैसे योगह कर्मस कोशलम, योग कर्मस कौशलम समत्वम योग उच्यते